सर्वेदिया मांडव के उपनिषद इसमें हम लोग द्वितीय वैतथ्य प्रकरण का पंचम कारिका देखे थे इसमें जागृत को मिथ्या करने के लिए दृष्टांत देते हैं स्वप्न स्वप्न मिथ्या पहले उसका निर्णय किया गया स्वप्न मिथ्या निर्णय करने के बाद स्वप्न मिथ्या निर्णय करने के लिए दो उसमें हेतु बताया एक एक ही समृद्ध स्थान संकुचित स्थान और दूसरा हो गया उचित काल भी नहीं है उचित देश काल अभाव होने से स्वप्न मितया हुआ और आगे चतुर्थक कारिका में कहा गया कि इसी प्रकार जाग्रत भी जैसे स्वप्न है जाग्रत भी उसी प्रकार की ये भी मिथ्या है तो दोनों में अंतर क्या है कहते जो जाग्रत है उसमें उचित देश काल है जो स्वप्न है वहाँ उचित देश कालो नहीं है वो समृद्ध है इतना ही अंतर है किंतु तो दोनों ही मिथ्या है हेतु दे दिया क्या वो दोनों को मिथ्या कहने के लिए हेतु तो तो तो मेत, हे से जाग्रत स्वप्न दोनों को मिथ्या सिद्ध किया गया आगे ष्ठ कारिका के लिए टीका में कहते हैं स्वप्नों को मिथ्या सिद्ध किया गया नहीं होने से और स्वप्न हो गया दृष्टान्त क्योंकि दृष्टान्त अगर सिद्ध नहीं होगा तो व्याप्ति ग्रहण नहीं होगा इसलिए पहले दृष्टांत को सिद्ध किया गया आगे फिर दृष्टांत के आधार पर अभी जागृत को मिथ्या सिद्ध किया जा रहा है जागृत दृश्यानाम भावान मिथ्यात्व इत्यत्र अनुमान अह जागृत दृश्यानाम भावान भावान का अर्थ है नाम जाग्रत जो पदार्थ है वो मिथ्या इत इस विषय में अनुमान दिया गया था चतुर्थ श्लोक में पंचम में उसको स्पष्ट कर दिया गया तो चतुर्थ पंचम में जो अनुमान हुआ था अभी कहते है अनुमानांतरम और अनुमान देंगे जाग्रत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए ये आगे वाला श्लोक ये बहुत अर्थात दूसरे जागा में इसका परामर्श होता है वर्तमाने आदाते चयन वर्तमेतः बीत सदृश सन्त इव लक्षिता च च नास्ति नास्ति तथा तथा में जैसा है ठीक तो तो तो है वितथे सदृश सतितथाव तो यहाँ कहते हैं कि य जो पदार्थ आधा बनते च नास्ती आदि में नहीं है और अंत में नहीं है अर्थात दिखने काल में तो है उससे पहले नहीं था उसे बाद में नहीं रहेगा तो ये स्वप्न पदार्थ में घटेगा ना जागृत पदार्थ में भी घटेगा दोनों में घटेगा क्योंकि जागृत पदार्थ जो घटक उला बनाया उससे पहले वो नहीं था वर्तमान काल में भी है बाद में वो नहीं रहेगा भगवान गीता में कहते हैं ना अव्यक्ता भूतानी व्यक्त मध्या भारत अव्यक्त निधना परिदेवना तो जो पहले नहीं था जो बाद में नहीं रहेगा वो कहते हैं वर्तमान भी तथा तथा अर्थात वर्तमान भी नास्ती जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा वो वर्तमान में भी ऐसे ही है एक नंबर टिप्पणी देख लीजिए आधा बंतेर उत्पत्ति हे प्रांग अनंतरम इति अर्थो बोध्यो आधा बंत शब्द का अर्थ हो गया उत्पत्ति से पहले और नाश के बाद ये दोनों नहीं रहेंगे जब उत्पत्ति से पहले नहीं था और नाश के बाद भी नहीं रहेगा तो वर्तमान में भी नहीं है इस प्रकार की ये दृढ़ करना इसलिए स्वप्नों का दृष्टांत तो देते है ये पदार्थ वर्तमान में भी नहीं है प्राग भाव। प्राग भाव। प्राग भाव जिसका होता है और ध्वस जिसका होता है ये दोनों अर्थात तो पहले नहीं थे बाद में नहीं रहेंगे योर म्यूजिक इज टर्न अच्छा ठीक है जो हाँ उत्पत्ति है प्रांग और नाश अनंतरम उत्पत्ति है प्राग जो नहीं है अर्थात उस पदार्थ का उत्पत्ति होता है उसका उत्पत्ति होता है अर्थात उत्पत्ति के पहले उसका अभाव था वो कौन सा अभाव प्राग अभाव और जिसका ध्वंस होता है वो ध्वंस के बाद नहीं रहेगा वो कौन सा अभाव प्रध्वस अभाव कहेंगे तथा जिनका ये प्रागभाव भाव और प्रध्वंसभाव है वो नित्य होंगे क्या नहीं नहीं होंगे और यहाँ वेदांत तो कहता है कि वो ही केवल नित्य है जिसका प्रागभाव और ध्वंस है ही नहीं जो नए एक लोग नित्य जिसको कहते हैं वो लोग अन्य पदार्थों में नित्य कह देते हैं तो यहाँ वेदांत तो में केवल आत्मा ही नित्य क्या चाहिए घटना न्यायिक लोग कहते हैं घट बनने से पहले घटा नहीं था न्यायिक लोग नहीं कहेंगे सांख्य लोग कहेंगे वेदांतिक लोग कहेंगे लोग अलग है यह नास्ती वर्तमान तो अर्थात ये वैसा ही हो गया जैसे स्वप्न हो गया जैसे प्रातिवासी का पदार्थ हो गया पूर्व पक्ष कहेगा कैसे ये घटो जो कम घट सन कहते हैं रजू सर्प सत कोई सन कोई कहता है कोई नहीं कहेगा किंतु घटको घट सन पटह सन इस प्रकार की कहते हैं तो ये कैसे आदा बनते नहीं है तो वर्तमान में नहीं है कैसे वर्तमान में है तो सिद्धांति इसके लिए उत्तर देता है बीतथे ही सदृश संत बीतथ प्रातिभाषिक प्रातिभाषिकों के साथ समान होने पर भी अबितथा इव लक्षिता ये जो व्यावहारिक पदार्थ ये प्रातिभाषिक के साथ बराबर है किंतु व्यावहारिक जैसा लगता है ये मिथ्या के साथ बराबर ही है किन्तु अमिथ्या जैसा लगता है लगता है किसको कहते हैं अभिवेकियों के द्वारा व्यावहारिक पदार्थ को मिथ्या नहीं मानते कहते घटाशन पटाशन इस प्रकार कहते है ये भी सब इतना ही मिथ्या है ये जगत में जितना जितना ये सत्यत्व बुद्धि हटेगा ये धीरे धीरे उतना होगा सत्यत्व बुद्धि अर्थात ये जो जगत हमारा तो सिद्ध करता है प्रयोजन सिद्ध करता है ये धीरे धीरे हटाना पड़ेगा ये कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है और प्रयोजन सिद्ध होने के लिए उद्यम करना वो सब भी धीरे धीरे केवल अर्थात लक्ष्य प्राप्ति छोड़ करके अन्य दिशा में प्रयोजन मतलब उद्यम नहीं करना है वो तो सब प्रारभ के अधीन है तो केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए ही उद्यम बाकी सब प्रारब्ध ऐसा निश्चय कर लेना है इव अबित अवेकियों के द्वारा ये अवित तो अमिथ्या सत्य जैसा दिखता है ये जागृत पदार्थ तो कहते हैं ठीक है टीका में यदि भाव मिथ्यात्व प्रसिद्ध स्वप्नदि भी समत्वाद मिथ्या कथम तरी तेषा घट सन पट सन इति अमृषाव प्रती आशंक आह यदि जाग्रत दृश्य भावा, जाग्रत में दिखने वाले जो पदार्थ मिथ्यात्व प्रसिद्ध स्वप्नादि के साथ समत्वात समान होने से मिथ्या आप कहते हैं, जाग्रत दृश्य ये मिथ्या नहीं है किंतु तो आप कहते हैं कि स्वप्न के साथ बराबर है इसलिए ये भी मिथ्या होना पड़ेगा अगर आप ऐसा कहेंगे तब तो कथम थरी तेसम घट सन पट सन अमृषात्व प्रती थी अगर वो भी स्वप्न जैसा मिथ्या है तो घट सत सन घटपुंगली से घट सन पट सन सन अर्थात ये सत्य पदार्थ है अमृषात्व मृषा मिथ्या अमृषाथ सत्य तो ये सब अगर ये सब मिथ्या है तो सत्य तो न कैसे प्रतीति हो रहे है प्रती अर्थात हमको भान कैसे हो रहा है ये तो मिथ्या बोलकर करके पता चलना चाहिए जैसे हम रजू सर्प मिथ्या कह देते हैं घटोपट इसी प्रकार की हमको बोध होना चाहिए सत्य कैसे बोध होता है ये शंका होने से श्लोक में उतर दिए बीतथे ही सदृश ये तो पदार्थ के साथ मिथ्या पदार्थ के साथ समान ही है होने पर भी अभी तथा तो लक्षिता ये ऐसे अभिवेकियों के द्वारा ये सत्य जैसा वो भान हो रहा है उनका टीका में प्रकृत जागरण मिथ्यापरत्म श्लोक से उपन्य प्रकृत प्रकृत अर्थात प्रकरण दो नंबर टिप्पणी दे दिया आरब्ध प्रतिपादन बहु आरब प्रति ये तत् प्रकृतम अथवा प्रकरण भी कहते हैं जिसका प्रतिपादन विचार आरंभ हुआ उसको प्रकृति कहते हैं तभी प्रकृत अर्थात जिसका विचार आरंभ हो गया क्या जागृत मिथ्या प्रकृत जागृत मिथ्यात्व तो समान अधिकरण है तो जो जागृत मिथ्या इसमें जो विचार आरंभ हो गया इसमें हेतुअन्तर पर तुम श्लोक से ये श्लोक अंतर हेत अन्य हेतु को कहता है पहले दृश्य तो हेतु कहा था अभी कहते हैं आदाबंतो चयन नास्ती आदाबंते चयन नास्ती ये दूसरा हेतु है भाष्य में इत वैत भेदानां भेदना आद्यत आदावन्ते च इति निश्चितं लोके लोकेत इस कारण से भी वैतथ्यम मिथ्या जागृतृश्याम भेदानां जागृत में दिखने वाले पदार्थ ये इस कारण से भी मिथ्या है किस कारण से कहते हैं आद्यन्तोरअभा आदि और अंत में नहीं होने से अभावत यहाँ तक अभावत यहाँ तक आधा पंक्ति में यहीं रुकेंगे टीका में देखिए। सिद्धांत कहता है कि की आदि अंत स्वप्न आदिवत इत्यर्थ है विमतम मिथ्या किसको मिथ्या करने के लिए विचार कर रहे है जागृत जागृत तो मिथ्या क्यों कहते हैं आदिमत्वात एक हेतु हो गया जो आदि वाला हो जाएगा वो त्रिकालों में रहेगा और जो अंत वाला हो जाएगा वो त्रिकालों में रहेगा तो कोई एक भी अगर रह जाएगा तो भी अनित्य हो जाएगा चाहे जिसका प्रागुर्भाव हो अथवा चाहे जिसका ध्वस हो नित्य नहीं होगा कोई एक होने से भी चलता आदिमत्वाद अंतमत्वात स्वप्न स्वप्न जैसा है इत्यथ तो ये अनुमान हो गया उक्त अनुमान दृढ़ अनुमान दृढ़ होने के लिए आपको व्याप्ति कहना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं पर्वतो बनी धूमांत आगे कहेंगे यो यो धूमवान स स बनीमान कहेंगे जो धूम वाला होगा वो बनी वाला होना पड़ेगा इसको कहते हैं व्याप्ति इसी प्रकार की यहाँ कहना पड़ेगा अनुमान दे दिया मिथ्या आदिमतवाद तो कहेंगे यो यो आदिमान स मिथ्या अथवा तो यो यो अंतवान स स मिथ्या इस प्रकार के व्याप्ति कहना पड़ेगा भाष्य में इसको कहते हैं खादा बंते मृग आदा आदाबंते आदि और अंत में नहीं है कौन सा वस्तु कहते मृग तृष्णिकादि जितना प्रातिभाषी का मृग तृष्णिका स्वप्न रजुसर्प इधि तन मध्यपी नास्ती इति निश्चित रूके लोक में सभी लोग इसको मान लेते हैं वो दिखने का समय में भी नहीं है जिस समय में दिखता है उस समय में भी नहीं है किंतु हम लोग क्या करते हैं विचार करने का समय ये तो हम विचार करते हैं किंतु जब हम इसको लेकर के वेदांत को कहीं घटाना चाहते हैं तो जैसे हमको किसी पदार्थ में द्वेष है किसी पदार्थ में राग है हम वहां इसको घटाएंगे ये पदार्थ नहीं है इस प्रकार कहेंगे किंतु ये घटता नहीं कारण इस पदार्थ को जानने वाला जो अंतकरण ये तो मिथ्या है बोलकर हम मानते नहीं पहले से ये तो सत्य है किंतु वो मिथ्या होना चाहिए वो कभी होगा नहीं ये उसका समझ समय है ना ये मनोबुद्धि जब तक इसको हम सत्य करके रखेंगे और ये दिखने वाला पदार्थ को मिथ्या कहेंगे वो कभी होगा नहीं जबरदस्त आप कह सकते हैं किन्तु अंदर से वो मानेगा नहीं यही मनोबुद्धि यही मिथ्या है इसी को जब दृढ़ करेंगे मनोबुद्धि मिथ्या है कब ये करेंगे जब ये राग द्वेष से ला करके आता है वही विचार को कहेंगे ये विचार ये विचार ही नहीं है हम ये विचार को छोड़ करके वो वस्तु के पास जाकर के उसको हटाना कोशिश करते हैं वो कठिन है तो यही विचार को ये दोनों अर्थात मन में जो विचार आता है ये पदार्थ तो द्वेशीय है ये पदार्थ तो, मतलब राग की ये है अर्थात आश्रय है ये दोनों ने ये जो विचार उठ रहा है ये विचार ही नहीं है यही मिथ्या है यहाँ इसका अर्थात ये जड़ में ये हटाना पड़ेगा नहीं तो पदार्थ तो, तो हटेगा नहीं अच्छा तो अभी व्याप्ति देते हैं आधा बंते चन नास्ती वस्तु जैसे उदाहरण देते है मृग तृष्णिका दिखी तन मध्यपि नास्ती लोक में ये बात निश्चय है यहाँ व्याप्ति हो गया जो नहीं है आधा अंत में वो वर्तमान काल में भी नहीं है अर्थात तो मिथ्या है वर्तमान भी मिथ्या है टीका में यद आदिमद्याग तृष्ण का आदि इत्य व्याप टीका स्पष्ट कर दिए यद आदिमत अंतवच्च तन मिथ्या मिथ्या हो गया साध्य तो जो हेतु वाला होगा वो साध्य वाला होगा यथा मृग तृष्ण इसको दृष्टान्त तो दे दिया व्याप्ति मत मृग तृष्णि का क्यूँ दिए स्वप्न क्यों नहीं दिए ये स्वप्नों को कुछ कुछ लोग विरोध करेंगे स्वप्न पूरा मिथ्या नहीं है स्वप्न में हम देखा कि दिन में बारिश हो रहा है अब देखिए दिन में बारिश आ गया कहते हैं तो कैसे स्वप्न मिथ्या होगा इस प्रकार के देते हैं मृग कृष्णि का आई पी दे देते है इसको तो सभी लोग मानेंगे व्याप्ति मत साधन से पक्ष धर्मता उपसंगार उपसं� वचनम निगमनम दर्शेती जो साधन में व्याप्ति रहेगा वो साधन अगर पक्ष में विद्यमान होगा पहले हम कहते हैं कि ये पर्वतों बनीमान क्यों धूम हमको धूम दिखा आगे व्याप्ति का स्मरण हुआ फिर अभी व्याप्ति विशिष्ट ये धूम धूम कहाँ दिख रहा है पक्ष में पर्वत में इसलिए अभी कहेंगे व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान हुआ यह हो जाएगा परामर्श ज्ञान तो परामर्श ज्ञान से आगे कहेंगे क्योंकि ये पर्वत बन्ही व्याप्त धूम वाला है इसलिए ये पर्वत को बनीमान होना पड़ेगा तस्मात तथा तस्मात का अर्थ बन व्याप्त धूम बतुआथ इसी प्रकार की यहाँ हो जाएगा मिथ्यात्व व्याप्त आद्यंत बतुआथे हेतु हो गया आद्यंत बत्व और साध्य हो गया मिथ्यात्म जहाँ जहाँ आद्यन्तवत्व रहेगा वहाँ वहाँ मिथ्यात्व तो रहेगा और ये जो पक्ष्य है जागृत इसमें भी आद्यंतवत्व है और ये आद्यंत तो मिथ्यात्व तो के द्वारा व्याप्त है तो मिथ्यात्व तो व्याप्त आद्यन्तवत्वात् तो तस्मात् तथा, तथा भी मिथ्या हो जाएगी व्याप्ति मत साधन्यतु व्याप्ति मत साधन से पक्ष धर्मता अगर वो साधन पक्ष में रहेगा तो नहीं तो बन ही व्याप्य धूमवान ह्रदय कह देगा तो अभी ये पक्ष पर्वत में धूम है कह रहा है बन ही व्याप्त धूम है है किंतु पर्वत में तो नहीं है उसको तो अब अन्यत्र कहीं कह देते हैं वो तो पर्वत में फिर साध्य को सिद्ध नहीं कराएगा इसलिए कहते हैं व्याप्ति मत साधन व्याप्ति वाला जो साधन है ऐसा साधन व्याप्ति मत साधन से असमानतिकरण है ऐसा जो साधन का पक्ष धर्मता उपन्यास है न पक्ष धर्मता उपन्यास कथन पक्ष धर्म पक्ष धर्म पक्ष विद्यमान ऐसा जो साधन है हेतु है अगर वो पक्ष में रहेगा तो तब प्रतिज्ञा का उपसंहार वचन कहा जा सकता है प्रतिज्ञा पहले कहा था पर्वतो वनमान ये प्रतिज्ञा क्या था किन्तु पूर्व पक्षी कहा गया अकस्मात क्यों तो अभी उसका विरोध कर दिया आगे इसलिए कहा धूमवत्वा तो फिर धूमवत्तो होने से क्यों होगा यो यो धूमवान स सीमान उससे क्या हुआ कहते हैं बन्ही व्याप्य धूमवान अयम पर्वत तो आगे तस्मात इसलिए जो प्रतिज्ञा किया था पर्वतो बनीमान आगे कहेगा तस्मात पर्वतोबनीमान तो जो प्रतिज्ञा वचन है ये प्रतिज्ञा वचन का अभी उपसंगार किया जाएगा उसका निगम कहते हैं यहाँ दृश्य तो नहीं आद्यन तबत्वा आद्यंतो अर्थात तो अनित्य है, है। प्रतिज्ञा उपसंहार वचन सी है प्रतिज्ञा का इसको निगमन कहते हैं प्रतिज्ञा वचनम निगमनम पहले प्रतिज्ञा किया अभी उसका उपसंगार कर देंगे प्रतिज्ञा का इसको कहा जाएगा निगमनम दर्शी तथा तो इति भाष्य में तथा तो इमे जागृत दृश्या भेदा तथा इमे जैसे दृष्टांत तो हुआ इसी प्रकार की जागृत दृश्य ये सब इमे अर्थात यह सब जागृत दृश्या भेदा जागृत में दिखने वाले पदार्थ तो ये भी सब ऐसे ही है तो ऐसे ही है कैसे है तो कहते हैं कि ये मिथ्या तो व्याप्य आद्य अंत तो वत्व वाले मिथ्या तो व्याप्य आदि वाला अंत वाला होने से भाष्य में अभावात रेव म्रिगत्रिश्निका म्रिगत्रिश्निका एव। अभावात आदि और अंत में ये नहीं होने से आद्यंत हो सप्तमी दिवचन आदि और अंत में अभावात नहीं होने से और ृषिकादी सदृशत्व बीतथे सहयोग है तृतीया पदार्थ कौन है कहते मृग तृष्णिकादि भी ये सबके साथ सदृशत्वात समान है जाग्रत पदार्थ ये भी मृग के साथ सदृशत्व समान बीतथा एव ये तो मिथ्या है होने पर भी तथा तो तो लक्षिता होने पर भी ये अबित तो अर्थात अमिथ्या अर्थात सत्य सत्य जैसा लक्षिता लक्षित होते हैं कहे ही कहते मूढ़े ही अनात्मविद भी अनात्मविद जो आत्मज्ञानी नहीं है अर्थात ये सब वास्तविक चैतन्य रूप होने पर भी अन्य रूप से दिखते हैं पर दिखते हैं वो भी सत्य रूप से दिखते हैं ये देखना ठीक है दिख सकता है किंतु उसमें जो सत्य तो बुद्धि रखते हैं ये वेदांत तो कहता है कि इसको हटाना है अर्थात जीवन मुक्त को ये जगत का भानो नहीं होगा ये बात नहीं भान होगा किन्तु ये कहेगा सत्य नहीं है तो सत्य नहीं है कितने काल रहेगा हम खड़े होकर के अभी रज्जु में सर्प देख रहे हैं तो कहेंगे ये कितने काल तक तो रहेगा कहेंगे जितने काल तक तो ये अज्ञान रहे उतने काल तक वो रहेगा अच्छा कह देंगे नहीं एक बार हम जाकर देख लिया वो सर्प है वो रज्जू है निश्चय कर लिया किंतु उसके ऊपर ऐसा चित्र किया गया है कि आगे उसको सर्प जैसा दिखेगा नहीं दिखेगा दिखेगा, दिखेगा। किंतु जानता है रज्जू अभी कहेंगे कि ये तो ठीक है निश्चय हो गया है रज्जू किन्तु ये सर्पो जैसा कितने काल तक तो दिखेगा जितने काल तक वो देखता रहेगा जब वहां से मुंह हटा करके चला जाएगा अन्यत्र उसका निश्चित तो रहेगा ये रजु था तब तो वो चला गया अन्यत्र तो क्या उसको दिखेगा वो सर्प नहीं दिखेगा तो प्रश्न करेगा कि अभी कितने काल तक तो दिखेगा जितने काल तक तो आपको देखते हैं उतने काल तक तो दिखेगा मुंह हटा करके अन्यत्र चला गया फिर सर्प कहा दिखेगा इसी प्रकार की यह निश्चय हो गया कि ये जगत मिथ्या है फिर ये कब तक तो ये ऐसा दिखता रहेगा कि जब तक तो आप देखते रहेंगे तब तक तो दिखता रहेगा अब आंख बंद करके आप चले जाएंगे समाधि में स्वरूप चिंतन में फिर यह क्यों दिखता रहेगा वो नहीं दिखेगा तो जितने तक और कहेंगे सर्वदा समाधि में फिर रहना चाहिए कहेंगे वो तो जितना है उतना ही क्योंकि अगर प्रारब्ध है तो उतना बसा तो और अर्थात जैसे सुसुप्ति में भी चाहने से अधिक समय में नहीं रह पाएगा उसका आगे उठा देगा और स्वप्न में भी उतना ही होगा जितना उसका प्रारब्ध है जागृत भी उतना ही रह पाएगा इसी प्रकार के समाधिक वो भी उतना ही रह पाएगा जितना उसका प्रारूद है तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ सकता है मुड़े ही अनात्म विद्वी ही अभी तथा तो व लक्षिता तो ये सब का है कि बड़ा साधन है कि जगत में अर्थ क्रियाकारित्व को हटाना है हमारा प्रयोजन सिद्ध कर रहा है हमारा काम चल रहा है हमारा बात बन रहा है ये सब जो विचार है ये सब जगत में सत्यता बुद्धि करके बंधन में डालने वाला जी गा अन घटादीसु सत्व्राहक प्रत्यक्ष विरोधम आशंक्य सदंधर्व नगर तरह आपातिक सब विषय सिद्धांति अनुमान दे दिया था क्या अनुमान दिया था सिद्धांति अन्तवत। आदि अंत स्वप्नादीवत तयेज तो जागृत मिथ्या कहा ये अनुमान दिया सिद्धांति पूर्व पक्ष कहता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा बाद होता है तो कौन सा दोष होगा अनुमान अगर प्रत्यक्ष के द्वारा बाद होगा ये दोष को क्या दोष का कहेगा तो प्रमाणांतरण पक्षित निश्चय बाधित कहते हैं उसको तो प्रमाण प्रमाणांतरण होने से बाधित तो हो जाएगा और अनुमान से अगर बाधित तो होगा तो अनुमान अनुमानांतर से बाधित होगा तो, हो तो? सत प्रतिपक्ष अगर वही अनुमान साध्या बाबू को कहेगा तो विरोध विरोध विरुद्ध ये कौन सा हेतु है इसको बीच बीच में देख करके याद रखना है ये जो पांच प्रकार के हेतु है हमेशा एक दूसरे के साथ हो जाएगा ये कौन सा क्या याद नहीं रहेगा इसलिए बार बार बीच बीच में देखने से फिर वो धीरे धीरे वो याद रहेगा अभी पूर्व पक्ष कहता है कि अनुमान से आप जो अनुमान दे दिए जागर दृश्य मिथ्या ये घटाधीशु सत्व ग्राहक प्रत्यक्ष के द्वारा विरोध हो रहे हैं घट तो घट में सत्य तो दिख रहा है आप के अनुमान से कह देंगे कि मिथ्या है तो प्रत्यक्ष अनुमान में बलवान कौन होगा प्रत्यक्ष पूर्व पक्ष कहेगा प्रत्यक्ष बलवान है क्योंकि प्रत्यक्ष को आधार करके ही अनुमान चलेगा तो इसलिए प्रत्यक्ष बलवान होगा अनुमान से घटाधीसु सत्व ग्राहक प्रत्यक्ष विरोध हम सत्व घट सत्य सत्य है घट में सत्व है सत्व का ग्राहक हो गया प्रत्यक्ष ये प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान विरोध हो रहा है इतिहास सिद्धांत कह रहा है कि जैसे बालक आकाश में जब बादल आता है तो उसको अगर कोई बता देता है वो गंधर्वों का नगर है उसको सत मानता है नहीं मानता है मानता है कहते हैं कि सत गंधर्व नगर इतिवत बालक जैसे उसको मान लिया कहते है कि आपातिक सत्व विषय ते तो आपातिक सत्व विषय आपातिक तीन नंबर टिप्पणी कहते हैं वो प्राति कंधर्वन अवगर जैसा वो मेघ सब दिखते हैं तो वो प्रातिथिक केवल ऐसे नगर जैसा दिखता है तो एक अगर पवन चलेगा वो सब गए किधर तो इसी प्रकार की के कहते हैं आपातिक सत्व प्राति का सत्वम के बोलो प्रतीत हो रहा है सत्व जैसे घट प्रतीत तो हो रहा है इसी प्रकार घट में सत्य तो भी खाली प्रतीत तो हो रहा है तो कहें घट दिख रहा है घट में सत्य आपको दिख रहा है क्या घट में सत्य तो बोलकर के चीज तो वास्तविक किसको दिख रहा है क्या हम हुँ जो कहते हैं घट सत्य घट कम्बुग्रीवादी मानो आप चक्षु से ग्रहण कर लेते हैं उसमें सत्यत्व तो का आप ग्रहण कर लेते हैं ये सत्य पदार्थ कहां से आ गया घट सत्य कह देते हैं ये कहाँ से आया ये चक्षु से ग्रहण नहीं होता कैसे? सत्यमान कैसे विद्यमान है तो कहेंगे ठीक है आपातिक विद्यमान वो तो हो जाएगा वो मिथ्या सिद्ध हो जाएगा ये जो हम सत्य बोल करके कह देते हैं तो ये अंश केवल हमारा है कि संस्कार वेदांत का वही कार्य है कि अनादिकाल से जो संस्कार पड़ा है इसी को हटाएगा अगर खाली विद्यमान कह देंगे रोज सर विद्यमान प्रातिभाषी सत्ता मान लिया जाएगा प्रातिभाषी अगर जगत प्रातिभाषी हो गया तो ये जीवन मुक्त हो गया और जगत अगर प्रातिभाषी नहीं है तो फिर विद्या मुक्त अर्थात तो और इंद्रिया सब काम नहीं करेंगे तो विद्या मुक्त तो अगर खाली विद्यमान है इतना ही निश्चय हो जाए अर्थात विद्यमान है अर्थात कोई अर्थ क्रिया कारित्व तो ये सब को हटाना है ये कोई प्रयोजन सिद्ध करेगा ये बात नहीं है अच्छा ये श्लोक है ये पूरा हुआ अच्छा तो अनुमान में अभी पूर्वपक्ष बाध, बाध दोष दिखाया प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान बाद हो रहा है क्योंकि अनुमान साहब मिथ्या तो सिद्ध कर रहे हैं पूर्व पक्ष कह है, है प्रत्यक्ष से सत्य तो का ग्रहण हो रहा है इसलिए प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान वाद हो रहा है जैसे आप कहेंगे समुद्र जलम मधुरम क्यों जलतवात गंगा जलवत गंगा जल जल है और मधुर है समुद्र जल जल है इसलिए मधुर होगा अनुमान तो बिल्कुल कहेगा हाँ ये तो ठीक है तो किन्तु प्रत्यक्ष जब उसका आचमन करते हैं समुद्र जलम तो प्रत्यक्ष के द्वारा अनुमान बाद हुआ इसी प्रकार पूर्व पक्ष कहता है कि प्रत्यक्ष के द्वारा आपका अनुमान बाद हो जाता है तो सिद्धांत कहा कि गंधर्व नगरम सत्य जैसे अभिवेकी बालक को कहता है इसी प्रकार ये प्राकृतिक केवल ऐसे आपको पता चलता है प्राकृतिक आपातिक का अर्थ प्रातितिक प्रातिथिक सत्व विषयत्व ये जो सत्व को ग्रहण कर रहा है ये प्रतीत हो रहा है सत्व सत्व को वास्तविक सत्व है नहीं प्रती तो हो रहा है तो, तो मान रहा है जैसे रज्जु में सर्प का प्रतीति हो रही है इसी प्रकार की घट में सत्यत्व का प्रतीति हो रहा है तो रज्जु में सर्प ये केवल ही मान रहा है क्यों उसके अंदर में संस्कार है इसी प्रकार की घटक में भी सत्यत्व ये भी मान रहा है उसके अंदर संस्कार है अनादिकाल से उसको व्यवहार किया है सत्य तो बुद्धि इसलिए आपका बात ठीक नहीं है प्राकृतिक सत्व विषयत्वाद मईव मत आपका बात ठीक नहीं है तथापि ये सस्त श्लोक उच्चारण करिए अच्छा अभी सिद्धांत तो, सिद्धांती जागृत को मिथ्या सिद्ध किया क्या हेतु दिया तत्व आद्यन्त ये हेतु मिथ्यात्व तो को सिद्ध करेगा अगर आद्यन्तवत्व और मिथ्यात्व तो कहीं उभय पक्षीय ग्राह्य पदार्थ में हो तो कहीं एक दृष्टांत तो मिले जहां आद्यन्तवत्व हो और मिथ्यात्व तो हो हम कहेंगे जहां जहाँ आद्यंतवत्म वहां वहां मिथ्यात्म तो ऐसे कहेंगे दृष्टांत तो क्या दिखाया सिद्धांती स्वप्न उसका जो चलता है मृतिका यहाँ कह दिया भाष्यकार कह दिया पहले से दृष्टांत चलता था स्वप्न तो स्वप्न आद्यंत आद्यंत बत्व वाला है आदि वाला अंत वाला है इसलिए मिथ्या हो गया पूर्व पक्ष कहता है कि स्वप्न मिथ्या है किन्तु तो आद्यंत बतवाद मिथ्या ये नहीं है तो कहते हैं पर्वतो बनीमान है किन्तु ये धूमो बतवादीमान है ये नहीं है अर्थत है कुछ अलग है धूमो नहीं दिख रहा आलोक दिख रहा है आलोक विशेष आलोक ये आलोक अन्य आलोक नहीं है बन्नी आलोक है आलोक दे करके निश्चय कर देंगे पर्वतो मान। धूमो के लिए नहीं है तो आद्यन्त जो हेतु दे रहा था सिद्धांती, वो सिद्ध नहीं होगा तो नहीं होने से मिथ्या तो ये भी सिद्ध नहीं कर अर्थात तो आद्यन्त हो जाने से मिथ्यात्व तो ये नहीं घटेगा तो जगत में जागृत जगत में आद्यन्त तत्व के मिथ्या तो घटाएंगे ये नहीं होगा पूर्व पक्षी इसको आगे कह रहे हैं टीका में स्वप्न से मिथ्यात्म आद्यंत नवती स्वप्न मिथ्या है वो मानता है किंतु आद्यन्तवत्वात तो ये मिथ्या ये नहीं है किंतु फल पर अभाव अर्थात जैसे कहेंगे कि के अयोलोक धूमवान बने हैं अयोलोक में धूम रहेगा क्यों कहते हैं बनी है कहाँ दिखाएंगे देखिए जहां जहाँ बनी है वहां वहां धूम है देखिए महानसम देखिए ये यज्ञाला देखिए जहां देखिए तो जहां बनी है वहां धूम है ऐसे दिखा दिया तीन चार जगह और अभी अयोग में बनी है और इसलिए यहां भी धूम होना चाहिए तो इसी प्रकार की अगर कहेगा सिद्धांत पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप जो अनुमान दिए है ना इसी प्रकार की आपका अनुमान अयोगलोक धूमवान क्यों बननी मत इसलिए आपका अनुमान ठीक नहीं है केवल बननी हो जाने से धूम हो जाएगा ये बात नहीं है वो साथ में एक आर्द्र ईंधन संयोग आना चाहिए तो गीली लकड़ी का संबंध होगा और बननी होगा तभी तो धूम होगा इसी प्रकार की यहां आद्यन्तवत्व हो जाने से मिथ्या हो जाएगा ये नहीं है आद्यंत तो है वो मानना नहीं करता किन्तु उसके लिए केवल मिथ्या हो जाएगा ये नहीं है और एक साथ में आता है जो साथ में आएगा उसको क्या कहा जाएगा उपाधि कहा जाएगा पूर्व पक्ष कहता है कि फल पर्यंत तो अभावात फल पर्यत नहीं रहना ये रहने से जा करके मिथ्या होगा स्वप्न में आद्यंत है और स्वप्न पदार्थ फल पर्यंत रहेगा स्वप्न में अब जो सब प्राप्त कर लेंगे वो फिर आपको फल देगा आकर के आगे नहीं होगा तो पूर्व पक्ष कह रहा है कि फलो पर्यंतत्व तो अभावत् फलो पर्यत अर्थात तो प्रयोजन सिद्धि जिसको अर्थ क्रिया कारित्व तो कहते हैं तो फलो पर अभावत तो ये तो हो गया उपाधि तो जहां आद्य तो रहे और फलो परियंतत्व तो रहेगा अर्थात तो प्रयोजन सिद्ध करेगा तो प्रयोजन सिद्ध यहां फलो पर अभाव अर्थात प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा फल पर्यंत प्रयोजन सिद्ध फल पर्यत का अभाव होगा वही मिथ्या होगा स्वप्न में आद्यंत तत्व है फल पर्यत तो अभाव है होने से मिथ्या हो जाएगा जागृत में आद्यन्त तत्व है और फल पर्यंतत्व का अभाव है क्या जागृत में यह फल होता है प्रयोजन सिद्ध होता है पूर्व पक्ष कहता है कि जागरित फल पर्यतत्वात न मिथ्यात्व जहा जहाँ, जहाँ बनी वहां वहाँ धूम ऐसा नहीं होगा जहाँ बनी के साथ आर्द्र ईंधन का संयोग होगा वहीं धूमा होगा ये महानसम में महा रसोई घर में वहाँ बनी के साथ आर्द्र इंधन का संयोग है इसलिए धूम हो गया किंतु अयोग अलोक उसमें बनी है आर्द्र इंधन संयोग नहीं है नहीं होने से धुमा नहीं होगा इसी प्रकार की स्वप्न में आद्य अंत है और उसके साथ फल पर अभाव है मिथ्या हो गया जागृत में आदि अंत वो है और उसके साथ फल पर्यत तो अभाव नहीं।, नहीं है नहीं है नहीं होने से मिथ्या नहीं होगा पूर्व पक्ष के दिया तो उपाधि किसको दिया फल तो अभाव ये उपाधि है अच्छा इस प्रकार की यह पूर्व पक्ष कहा उपाधि है अर्थात स्वप्न में फल noi... पर्यंत तो अभाव है जागृत में फल पर्यत तो अभाव नहीं है फल पर्यंत है अर्थात प्रयोजन सिद्ध करता है जागृत में सिद्धांत कहेगा जागृत भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करता है इसको आगे श्लोक में कहते हैं सब प्रयोजनताते तेज स्वप्ने तस्माद्यव मिथ्य खलु ते स्मृता तेसाम तेसाम सप्रयोजनता स्वप्ने स्वप्ने तस्मात् तस्मात् तस्मात् ते ते खलु ते खलु तेसाम तेसाम यो जाग्रत जो जाग्रत पदार्थ है ये जब स्वप्न देखता है स्वप्न में ये जागृत पदार्थ प्रयोजन सिद्ध करेंगे अर्थात यह भी खटिया में जाकर के विश्राम के लिए गया और बगल में वो पानी रख दिया कुंभ में और स्वप्न में अगर उसको प्यास लगेगा ये जो कुंभ में जल है उसका प्यास बुझाएगा या नहीं करेगा तो तेसाम जागृत भावान सप्रयोजनता स्वप्न विप्रतिपद थे विरुद्ध थे वो जागृत जो पदार्थ है वो स्वप्न में उनका प्रयोजन सिद्ध नहीं करेंगे तो नहीं करने से अभी ये जो जागृत पदार्थ ये सर्वदा प्रयोजन सिद्ध करेंगे वो नहीं है कभी प्रयोजन सिद्ध किया कभी प्रयोजन सिद्ध, सिद्ध करेगा नहीं जो कभी प्रयोजन सिद्ध नहीं करेगा वो सर्वदा प्रयोजन सिद्ध करने वाला है ऐसा नहीं है अर्थात अभी क्या हुआ उसका कभी प्रयोजन सिद्ध किया कभी नहीं किया अर्थात ऐसा उसको अवस्था आया जिसमें प्रयोजन सिद्ध नहीं किया अर्थात तो उसका प्रयोजन सिद्ध ये मिथ्या है क्योंकि आद्यन्त पत्व जो वाला हो जाएगा वो मिथ्या हो जाएगा तो ये भी मिथ्या हो जाएंगे सिद्धांती उपाधि का दोष दिखाया तस्मात आद्यंत ना इसलिए उपाधि नहीं बनेगा उपाधि दुष्ट हो गया अर्थात उपाधि नहीं रहा नहीं रहने से हेतु सदहेतु होगा इसलिए आद्यन तो वह तु ना ते खोलू ते जागृत पदार्थ खोलू मिथ्या है वो स्मृता वो सब मिथ्या हो जाएंगे तो ये या कहीं का बात है ना ये याज्ञ बल के जी जाकर के पहुंचे जनक जी के पास जनक बैठ बैठ करके उंगली हिला करके करे इधम सत्यम तत्सत्यम वम सत्यम तत्सत्यम तो फिर लोग ये क्या हो गया राजा हमारा पागल हो गया तो फिर बोलकर जो आए या बोलकर अथवा वशिष्ठ कोई है ऐसा फिर क्या हो जाना स्वप्न देखा ऐसा ऐसा चीज है अभी जागृत तो सब ये, ये है अभी हम संक्षेम है वो सत्य है ये सत्य है तो इसलिए उत्तर देने वाला है दोनों ही मिथ्या है इसका सत्य तो बुद्ध भी हटा देना है जी अष्टवक्र अच्छा हाँ ऐसा बात है तम सत्यम तत् तो तो सत्यम अच्छा आगे टीका में फल पर्यतः राहित्य उपाधे है साधन व्यापक फलितम तो आह अच्छा अभी उपाधि क्या दिखा दिए थे फल पर्यंत तो अभाव ये उपाधि हुआ उपाधि का लक्षण क्या होना चाहिए अव्यापक साध्य का व्यापक होना चाहिए और साधनों का अव्यापक होना चाहिए अगर वो साधनों का व्यापक हो जाएगा तो फिर वो उपाधि बनेगा नहीं बनेगा तो अभी देखिए तो आपका साधन क्या हो गया आद्यंत तत्व तो, तो जहा आद्यंत तत्व तो है वहां आपका ये विप्र मतलब सप्रयोजनता का अभाव होना चाहिए कहीं एक जगह में होना चाहिए उपाधि उसको कहेंगे जहां साधना हेतु है और ये नहीं रहे इस प्रकार की होना चाहिए अभी आद्यन्त तो है और सप्रयोजनता का अभाव नहीं होना चाहिए स्वप्रयोजनता का अभाव नहीं होना चाहिए तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा स्वप्रयोजनता होना चाहिए तो इस प्रकार की अभी आपका ये जो जागृत पदार्थ इसको आप पक्ष बनाए हैं तो आप साधनों का अव्यापक कहां दिखाएंगे साध्य व्यापक होना चाहिए उपाधि और साधन का साध्य का व्यापक होना चाहिए साधन का अव्यापक होना चाहिए तो दृष्टांत में साध्य का व्यापक दिखाएंगे और पक्ष में अव्यापक दिखाएंगे आपका पक्ष क्या है जाग्रत पदार्थ जागृत पदार्थ में साधन रहेगा किंतु उपाधि नहीं रहना चाहिए तो जाग्रत पदार्थ में साधन आद्यू तो तो है उपाधि हो गया स्वप्रयोजनता का अभाव तो यह नहीं रहना चाहिए तो स्वप्रयोजनता रहना चाहिए जाग्रत पदार्थ में स्वप्रयोजनता रहना चाहिए सिद्धांत कह दिया जाग्रत पदार्थ में स्वप्रयोजनता है रहा ही नहीं ये जब आप स्वप्न में गए ये जो कुंभ में जल है वो कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं किया तो जागृत पदार्थ आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं किया तो पक्ष में आपका आद्यंत हेतु तो रह गया उपाधि को नहीं रहना चाहिए स्वप्रयोजनता का अभाव होना मतलब स्वप्रयोजनता अभाव का अभाव होना चाहिए तो स्वप्रयोजनता होना चाहिए किंतु तो अभी स्वप्रयोजनता नहीं रहा जब स्वप्नों में आप गए ये जागृत ये जल कुंभ यह कार्य नहीं दिया इसलिए वहां स्वप्रयोजनता का अभाव हो गया आपका उपाधि स्वप्रयोजनता अभाव है अभी पक्ष में आपका हेतु भी रहा उपाधि भी रह गया तो फिर साधन का अव्यापक हुआ नहीं।, नहीं हुआ साधन का व्यापक हो गया तो होने से उपाधि नहीं बनेगा सिद्धांति वही बात कह रहे फल परियंत फल परियंतता राहित्य ये उपाधि है इस उपाधि का साधन व्यापक ये साधन का व्यापक हो गया व्यापकत्व फलितम आह साधन का व्यापक हो जाने से श्लोक का उत्तरार्ध में कहा तस्मात आद्यन्त न ते खुश मिथ्या क्योंकि उपाधि बना ही नहीं उपाधि बना ही नहीं तो हेतु सद हेतु हो गया सद हो गया तो साध्य का सिद्ध करवा देगा यहाँ और उपाधि का सब विचार है आगे आज यहाँ तक इसको कल थोड़ा उपाधि देख करके आएंगे ओ... पूर्णमत पूर्ण मित पूर्णश्च मत पूर्ण